श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद चौंतीस सत्ताईस मई अठारह सौ तिरासी जगन माता के नाम कीर्तन के आनंद में श्री राम कृष्ण श्री राम कृष्ण भाव के आवेश में गीत गा रहे हैं जिनका भावार्थ यह है हे महाकाल की मनोमोहिनी सदानंदमय काली माँ तुम अपने आनंद में आप ही नाचती हो और आप ही ताली बजाती हो हे आदिभूत सनातनी शून्य रूपे के जिस समय ब्रह्मांड न था उस समय तुझे मुंडमाला कहाँ मिली एकमात्र तुम यंत्री हो हम सब तुम्हारे निर्देश पर चलते हैं माँ तुम जैसा कराती हो वैसा ही करते हैं जैसा कहलाती हो वैसा ही कर कहते हैं हे निर्गुणे माँ कमलाकांत गाली देकर कहता है कि तुम सर्वनाशनी ने खग धारण करके धर्म और अधर्म दोनों को नष्ट कर दिया है हे तारा तुम ही मेरी माँ हो तुम त्रिगुणधरा परा हो मैं जानता हूँ माँ कि तुम दीनों पर दया करने वाली और विपत्ति में दुख को हरण करने वाली हो तुम संध्या तुम गायत्री तुम जगत धात्री हो माँ तुम असहाय को बचाने वाली तथा सदाशिव के मन को हरने वाली हो माँ तुम जल में थल में और आदि मूल में विराजमान हो तुम साकार रूप में सर्वघट में विद्यमान होते हुए भी निराकार हो श्री रामकृष्ण ने माँ के और भी कुछ गीत गाए फिर भक्तों से कह रहे हैं संसारियों के सामने केवल दुख की बात ठीक नहीं आनंद चाहिए जिनको अन्न का अभाव है वे दो दिन उपवास भी कर सकते हैं परंतु खाने में थोड़ा विलंब होने पर जिन्हें दुख होता है उनके पास केवल रोने की बातें दुख की बातें करना ठीक नहीं वैष्णवचरण कहा करता था केवल पाप पाप यह सब क्या है आनंद करो श्री रामकृष्ण भोजन के बाद विश्राम भी न कर सके थे कि मनोहर साई गोस्वामी आपधारे गोस्वामी राग का कीर्तन गा रहे हैं थोड़ा सुनकर ही श्री राम कृष्ण राधा के भाव में भावाविष्ट हो गए पहली ही गौरचंद्र का कीर्तन हथेली पर हाथ चिंतित गोरा आज क्यों चिंतित हैं संभवतः राधा के भाव में भावित हुए हैं गोस्वामी फिर गा रहे हैं भावार्थ घड़ी में सौ बार पल पल में घर से बाहर आती और फिर भीतर जाती है कहीं पर भी मन नहीं लग रहा है जोर जोर से श्वास चल रहा है बार बार कदम कानन की ओर ताकती है राधे ऐसा क्यों हुआ संगीत इसी की पंक्ति को सुन श्री कृष्ण के महाभाव की स्थिति हुई है उन्होंने अपनी कमीज को फाड़कर फेंक दिया कीर्तनकार फिर गा रहे हैं तेरा अंग शीतल है कीर्तनकार का संगीत सुनते सुनते महाभाव में श्री रामकृष्ण कॉँप रहे हैं केदार को देख के कीर्तन के स्वर में कह रहे हैं प्राणनाथ हृदयवल्लभ तुम लोग मुझे कृष्ण ला दो यही तो मित्रता का काम है या तो उन्हें ला दो और नहीं तो मुझे ले चलो तुम लोगों की मैं चिरकाल के लिए दासी बनी रहूंगी। गोस्वामी कीर्तनया श्री राम कृष्ण के महाभाव की स्थिति को देखकर कर मुग्ध हुए हैं वे हाथ जोड़कर कह रहे हैं मेरी विषय बुद्धि मिटा दीजिए श्री राम हंसते हुए तुम उस साधु के सदस्य हो जिसने पहले रहने की जगह ठीक कर फिर शहर देखना शुरू किया तुम इतने बड़े रसिक हो तुम्हारे भीतर से इतना मीठा रस निकल रहा है गोस्वामी प्रभो मैं चीनी का बोझ होने वाला बैल हूँ चीनी का आस्वादन कहाँ कर सका फिर कीर्तन होने लगा कीर्तनकार श्रीमती राधिका की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं कोकिल कुल कुर्वती कलनादम कोकिल का कलनाद श्रीमती को वज्र ध्वनि जैसा लग रहा है इसलिए वे जैमिनी का नाम उच्चारण कर रही हैं और कह रही हैं सखी कृष्ण के विरह में यह प्राण नहीं रहेगा इस देह को तमाल वृक्ष की शाखा पर रख देना गोस्वामी ने राधा श्याम का मिलन गाकर कर कीर्तन समाप्त किया परिच्छेद पैंतीस भक्तों के मकान पर बलराम के मकान पर श्री राम कृष्ण नरलीला का दर्शन और आस्वादन श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर से कलकत्ता आ रहे हैं बलराम के मकान से होकर अधर के मकान पर और उसके बाद राम के मकान पर जाएंगे अधर के मकान में मनोहर साई का कीर्तन होगा राम के घर पर कथा होगी शनिवार बैसाख कृष्ण द्वादशी दो जून अट्ठारह ईस्वी श्री राम कृष्ण गाड़ी में आते आते राखाल मास्टर आदि भक्तों से कह रहे हैं देखो उन पर प्रेम हो जाने पर पाप आदि सब भाग जाते हैं जैसे धूप से मैदान के तालाब का जल सूख जाता है विषय की वासना तथा कामने कांचर पर मोह रखने से कुछ नहीं होता यदि शक्ति रहे तो संन्यास लेने पर भी कुछ नहीं होता जैसे थूक को फेंक कर फिर चाट लेना थोड़ी देर बाद गाड़ी में श्री राम कृष्ण फिर कह रहे हैं ब्रह्म समाजी लोग साकार को नहीं मानते हंसकर नरेंद्र कहता है पुतली का फिर कहता है वे अभी तक काली मंदिर में जाते हैं श्री राम कृष्ण बलराम के घर पर आए हैं वे एकाएक भावा विष्ट हो गए हैं संभव है देख रहे हैं ईश्वर ही जीव तथा जगत बने हुए हैं ईश्वर ही मनुष्य बनकर घूम रहे हैं जगन माता से कह रहे हैं माँ वह क्या दिखा रही हो रुक जाओ यह सब क्या दिखा रही हो राखाल आदि के द्वारा क्या क्या दिखा रही हो माँ रूप आदि सब उड़ गया अच्छा माँ मनुष्य तो केवल ऊपर का ढांचा ही है ना, चैतन्य तुम्हारा ही है माँ आजकल के ब्रह्म सामाजिक मीठ मीठा रस नहीं पाते आंखें सूखी मुंह सूखा प्रेम भक्ति न होने से कुछ न हुआ माँ तुमसे कहा था एक व्यक्ति को साँस बना दो मेरे जैसे किसी को इसीलिए राखाल को दिया है ना। श्री कृष्ण अधर के मकान पर आए हैं मनोहर साई के कीर्तन की तैयारी की हो रही है श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए अधहर के बैठक घर में अनेक भक्त तथा पड़ोसी आए हैं सभी की इच्छा है कि श्री रामकृष्ण कुछ कहें श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति संसार और मुक्ति दोनों ही ईश्वर की इच्छा पर निर्भर हैं उन्होंने ही संसार में अज्ञान बनाकर रखा है फिर जिस समय वे अपने इच्छा से पुकारेंगे उसी समय मुक्ति होगी लड़का खेलने गया है खाने के समय माँ बुला लेती है जिस समय वे मुक्ति देंगे उस समय वे साधु संग करा देते हैं और फिर अपने को पाने के लिए व्याकुलता उत्पन्न कर देते हैं पड़ोसी महाराज किस प्रकार व्याकुलता होती है श्री रामकृष्ण नौकरी छूट जाने पर किराने को जिस प्रकार व्याकुलता होती है वह जिस प्रकार रोज़ ऑफिस ऑफिस में घूमता है और पूछता रहता है साहब कोई नौकरी की जगह खाली हुई व्याकुलता होने पर मनुष्य छटपटाता है कैसे ईश्वर को पाऊँ और यदि मूछों पर हाथ फेरते हुए पैर पर पैर धर कर बैठे बैठे पान चबा रहा है कोई चिंता नहीं तो ऐसी स्थिति में ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती पड़ोसी साधु संघ होने पर क्या व्याकुलता हो सकती है श्री रामकृष्ण हाँ हो सकती है परंतु पाखंडियों को नहीं होती साधु का कमंडल चारों धाम होकर आने पर भी कडवे का कडवा ही रह जाता है अब कीर्तन शुरू हुआ है गोस्वामी जी कलह संवाद गा रहे हैं श्रीमती कह रही हैं सखी प्राण जाता है कृष्ण को लादे सखी राधे कृष्ण रूपी मेघ बरसता ही था परंतु तूने मान प्रेम को, को प्रूपी आंधी से उस मेघ को उड़ा दिया तो कृष्ण के सुख में सुखी नहीं है नहीं तो मान क्यों करती श्रीमती सखी मान तो मेरा नहीं है जिसका मान है उसी के साथ चला गया है ललिता श्रीमती की ओर से कुछ कह रही हैं सब ने मिलकर प्रीति की अब कृष्ण में गोस्वामी कह रहे हैं कि सखियां राधा कुंड के पास श्री कृष्ण की खोज करने लगी उसके बाद यमुना तट पर श्री कृष्ण का दर्शन साथ में श्रीदाम, सुदाम मधुमंगल वृंदा के साथ श्री कृष्ण का वार्तालाप श्री कृष्ण का योगी का साभेस जटिला संवाद राधा का भिक्षादान राधा का हाथ देख योगी द्वारा गणना तथा संकट की भविष्यवाणी कात्यायनी की पूजा में जाने की तैयारी कीर्तन समाप्त हुआ श्री कृष्ण भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं श्री रामकृष्ण गोपियों ने कात्यायनी की पूजा की थी सभी उस महामाया आद्याशक्ति के अधीन है अवतार आदि तक उस माया का आश्रय लेकर ही लीला करते हैं इसीलिए वे आद्याशक्ति की पूजा करते हैं देखो ना राम सीता के लिए कितने रोए हैं पंचभूतों के फंदे में पड़कर ब्रह्म रोते हैं हिरण्यक्ष का वध कर वराह अवतार कच्चे बच्चे लेकर रह रहे थे आत्मविस्मृत होकर उन्हें स्तनपान करा रहे थे देवताओं ने परामर्श करके शिवजी को भेज दिया शिवजी ने त्रिशूल के आघात से वराह का शरीर विनष्ट कर दिया तब वे स्वभाव स्वधाम में पधारे शिवजी ने पूछा था तुम आत्मविस्मृत क्यों हो गए हो इस पर उन्होंने कहा था मैं बहुत अच्छा हूँ अजहर के मकान से होकर अब श्री राम कृष्ण राम के मकान पर जा रहे हैं